अथ विदेह मुक्त विदेह मोक्ष के मजार पड़ा झगड़ा पार कहे बात जो हजार कहो कौन से की मानी कोई तो कहत यह ईश्वर से अभेद होए कोई तो कहत शुद्ध ब्रह्म हु से जानिए और कोई कहे किसी लोक ही मोक्ष होत कोई तो कहत तासे उलटा हुआ निये भेद ओ अभेद नाही विधि निषेध नाही आन जान खेद नुप्त रूप जानिकब भिये गुप्त रूप जानी के भर्म सब भानिए अर्थ यह है कि यह जो विदेह मोक्ष है इसमें अनेक प्रकार का शास्त्रकारों का कथन है इसमें किसकी बात माने और किसकी नहीं माने क्योंकि कोई तो विदेह मोक्ष में ईश्वर से अभेद कहते हैं और कोई शुद्ध ब्रह्म से अभेद कहते हैं कोई किसी लोक में जाने को मोक्ष कहते हैं कोई पंद्रह पुनरावृत्ति नहीं मानते हैं और कोई पंद्रह पुनरावृत्ति मानते हैं इसी प्रकार कोई कर्म से मोक्ष मानते हैं और कोई शिला में ही मोक्ष मानते हैं इस तरह कई लोग अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अनेक बातें करते हैं हम भी अपनी कल्पना के अनुसार कहते हैं कि बंध और मोक्ष दोनों ही कल्पना मात्र होने से वास्तव में कल्पित है और ये सब ब्रह्म रूप है सर्व का अधिष्ठान गुप्त आत्मा है उसमें भेद अभेद विधि निषेध आना जाना पुण्य पाप सुख दुख आदि जो अविद्या का जाल प्रतीत होता है सो सभी भ्रमरूप है परंतु जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्पादिक भ्रम भासते हैं और रज्जु के अपरोक्ष ज्ञान से सभी भ्रम शांत हो जाते हैं से, से ही गुप्त आत्मा के अज्ञान से आना जाना बंध मोक्ष आदि जो कुछ प्रतीत होता है सो सभी आत्मा के यथार्थ ज्ञान से निवृत्त हो जाता है फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है जैसे घटके फूटने से घटा आकाश कहीं भी नहीं जाता है क्योंकि आकाश नहीं हो तब तो जाना आना संभव हो सकता है परंतु आकाश तो सर्वत्र परिपूर्ण है फिर जाता है शिष्य शंका करता है हे घट के फूटने से घटाकाश का मठाकाश में अभेद होता है आप कैसे कहते हो कि घटाकाश कहीं नहीं जाता है इसी प्रकार शरीर रूपी जो घट है उसके नाश होने से घटाकाश रूपी जो जीवात्मा का मठाकाश रूपी ईश्वर से अथवा महाकाश रूपी शुद्ध ब्रह्म से अभेद कैसे नहीं होता है मेरे विचार से तो जरूर जीवात्मा का अभेद मानना चाहिए इस शंका के उत्तर में गुरु कहते हैं हे शिष्य ईश्वर से जीव का अभेद माने सो नहीं बनता है क्योंकि जैसे एक ही बिंब का एक प्रतिबिंब तो दर्पण में होता है और दूसरा जल में होता है तब एक उपाधि के निवृत्त होने से दूसरी उपाधि के प्रतिबिंब से एकता कहें सो नहीं होगी और जो बिंब से अभेद कहें तो वह भी नहीं बनेगा क्योंकि प्रथम जिसका भेद होवे उसी का अभेद होता है और जिसका उपाधि से भेद प्रतीत हो उसका भेद नहीं होता है वह उसका स्वरूप ही होता है इसलिए बिंब से भी अभेद कहना नहीं बनता है तैसे ही बिंब जो शुद्ध चेतन और प्रतिबिंब जीव व ईश्वर जल दर्पण की नाई है ईश्वर में माया और जीव में अविद्या रूपी उपाधि है एक अविद्या उपाधि के निवृत्त होने से माया उपाधि वाला जो ईश्वर प्रतिबिंब है उसके साथ जीव प्रतिबिंब की एकता कहना नहीं बनता है और बिंबरूप जो शुद्ध चेतन है उसमें अभेद कहना तभी बनेगा जब उसमें भेद हो अतः उसमें किसी वस्तु का भेद कहना बनता नहीं क्योंकि चेतन में वास्तव में तो कुछ है ही नहीं और है सो कल्पित है ऐसा कहे तो उससे कुछ भेद सिद्ध होता नहीं है क्योंकि जैसे कल्पित रजत से शुक्ति में भेद होता नहीं है तैसे ही मुझे शुद्ध आत्मा में माया अविद्या उपाधि जिसमें प्रतिबिंब ईश्वर तथा जीव और इनके सर्वज्ञता अल्पज्ञता आदि जो धर्म है सो सब मेरे में कल्पित होने से भेद और अभेद कहना नहीं बनता है इसलिए सर्वद्व कल्पना से रहित मैं ही परिपूर्ण हूं किम् करोमि क्व गि किं गृमी त्यजा कि आत्मना पूरी तम सर्वमकलपा बुनाय जब इस प्रकार जान के शरीर का बोध होगा तब पुनरावृत्ति से रहित हो सकेगा इसी को विधेय मोक्ष कहते हैं शिष्य कहता है हे hey भगवंत यह जो आपने मोक्ष कहा है इसमें उत्तम देश उत्तरायण काल और किसी सिद्ध आदि की अपेक्षा तो होगी ऐसी शंका के होने पर गुरु कहते हैं हे शिष्य जैसा पूर्व में जीवन मुक्त पुरुष का जो वर्णन किया है उसके देहपात होने में किसी उत्तम देश का उत्तरायण काल का और आसन विशेष का किसी वेद शास्त्र ने विधान नहीं किया है क्योंकि ज्ञान से उत्तर काल में जीवन मुक्त अवस्था में किसी वेद शास्त्र की विधि उस पर नहीं है तो देह के अंत होने पर विधि का होना कैसे संभव होगा ऐसे विद्वान पुरुष का जीते समय तथा मरते समय जो व्यवहार होता है सो सारा ही प्रारब्ध के अधीन होता है और कोई विधि उस पर नहीं होती है इससे किसी भी ध्यान आदि की उसको जरूरत नहीं है तीर्थे स्वपच गे हेवा नष्ट स्मृतिरपी त्यजन ज्ञान से समकाले ही विमुक्त केवल ज्ञान समकाल विमुक्त केवल यति इसी से जीवन मुक्त पुरुष को विदेह मोक्ष के वास्ते कोई भी विधि आदि की अपेक्षा नहीं है चाहे तीर्थ में चाहे स्वपच के गृह में पिंड प्राण का वियोग होवे, चाहे व्याधि से हाहाकार करते हुए चाहे सावधान होकर ब्रह्म चिंतन करते हुए किसी भी प्रकार से किसके शरीर का पात हो उसने तो जिस काल में गुरु द्वारा महावाक्यों का उपदेश श्रवण किया उसी काल से वह सर्व शोकों से रहित है और उसी काल से मुक्त है फिर उसको कौन विधि की जरूरत है इस प्रकार के जो ज्ञानवान ज्ञान हैं, उनको किसी वेद विधि की शंका नहीं होती है क्योंकि वे वेद के दास नहीं होते हैं और किसी वर्ण आश्रम का भी अभिमान उनको नहीं रहता है वर्णाश्रमा श्रुतिदासो भवे नर वर्णश्रम वर्तते श्रुतिमूर्धनी अर्थ यह है कि जो वर्णाश्रम का अभिमानी होता है सो ही वेद का किंकर होता है और जो जीवन मुक्त विद्वान है सो किसी वर्णाश्रम का अभिमानी नहीं होता है इसीलिए इसी वह सब वेद शास्त्र को उत्क्रमण करके वर्तता है यही कारण है कि उसके विदेह मोक्ष में कोई भी विधि नहीं है क्योंकि मुक्त तो ज्ञान काल से ही है परंतु शरीर का बोध होने से विदेह मोक्ष कहा जाता है और यह जो साधन साध्य रूप जितना कथन किया है सो सारा तेरी उक्त शंका की निवृत्ति के वास्ते है क्योंकि पूर्व ग्रंथ के आरंभ में तेरे को सुख प्राप्ति की वांछा हुई थी सो आत्मा को सुखरूप न जानने के कारण हुई थी वह सुखरूप तू ही है तेरे से भिन्न और कोई दूसरा है ही नहीं और तू ही सुख स्वरूप है इसी के ज्ञात कराने के लिए सत्संग से लेकर विदेह मोक्ष पर्यंत जो कुछ कथन किया गया है सो सब तेरी ही दृष्टि को लेकर कहा गया है हमारी दृष्टि में तो ऐसा है न निरोधो न न बंध न चारधक न मुर्न वै मुक्ता इशा परमार्थता अर्थ यह है कि हे शिष्य कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ तो नाश किसका हो वे? और प्रथम कोई बंद ही नहीं तो उसके वास्ते साधन कैसे और कोई मुमुक्षु ही नहीं तो मुक्त कहा से हो गे तो परमार्थ से है नहीं हम तो ऐसा ही जानते हैं तू भी ऐसा ही जान सुख की प्राप्ति की और प्राप्त की प्राप्ति की इच्छा मत कर तू सदा चेतनात्मा सुख रूप प्राप्त ही है इस बात को सुनके के शिष्य कहता है हे hey भगवान मैं चैतनात्मा सुख रूप और नित्य प्राप्त ही हूं इसकी प्राप्ति संबंधी मेरी शंका निवृत्त हो गई है अब मेरे को कुछ भी शंका नहीं है परंतु यह जो आपने विदेह मोक्ष कहा इसका कारण कौन और इसका स्वरूप तथा फल क्या है और इसकी अवधि क्या है सो बताइए गुरु कहते हैं हे शिष्य सत्संग से लेकर ज्ञान पर्यंत जो साधन साध्य पदार्थ कहे है सो परंपरा से तो सभी कारण है परंतु साक्षात कारण जीवन मुक्ति ही है और पुनरावृत्ति से रहित होना इसका स्वरूप है और अपने स्वरूप का ज्ञात होना और उसी की तरफ वृत्तियों का प्रवाह चलना यही इसका फल है नदियां जैसे समुद्र में जाके समाप्त होती है तैसे ही ब्रह्म आत्मारूप समुद्र में ब्रह्माकार वृत्तियों की समाप्ति ही इसकी अवधि है श्री विदेह मुक्ति रत्न श्री मुक्तिरत्न रत्न संपूर्ण शिव केवलोह शिव अस्मि शिव केवलोहम शिव केवलोहमस्िव केवलोहम शिव केवलोहमस्िव केवलोहम शिवा के वलो हमस्